तैत्रोपनिषद शष्य भृगुवल्ली प्रथम अनुवाक भृगु का अपने पिता वरुण के पास जाकर ब्रह्म विद्या विषयक प्रश्न करना तथा वरुण का ब्रह्मोपदेश सत्य ज्ञानमन ब्रह्मा काशादी कार्यम अन्नमत सृष्ट्वा तदेवानुप्रविष्टम विशेषवदिवपलमनम यस्मा तस्मा सर्व धर्मकम् यस् तस्म सर्व्य विलक्षण अदृश्यादनंदवाहिजुप्रवेश तदर्थवात्जानत न भवतः जन्मारंभक नवत विवक्षितोर्थः परिसमाप्ता च ब्रह्मविद्या अतः परम ब्रह्म विद्या तपो तपोवक्तव्यम अन्नादि विषयाणी चोपासनात इद्यते हैं क्योंकि सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्म ही आकाश से केवल आकाश से लेकर अन्न में पर्यंत वर्ग को रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो स विशेष सा उपलब्ध हो रहा है इसलिए वह संपूर्ण कार्य वर्ग से विलक्षण अदृश्यादि धर्म वाला आनंद ही है और वही मैं हूं ऐसा जानना चाहिए क्योंकि उसके अनुप्रवेश का यही उद्देश्य है इस प्रकार जानने वाले उस साधक के शुभा शुभकर्म जन्मांतर का आरंभ करने वाले नहीं होते आनंद आनंदवली में यही विषय कहना अभिष्ट था अब ब्रह्म विद्या तो समाप्त हो चुकी यहाँ से आगे ब्रह्म विद्या के साधन तप का निरूपण करना है तथा जिनका पहले निरूपण नहीं किया गया है उन अन्य दि उपासनाओं का भी वर्णन करना है इसलिए इस प्रकरण का आरंभ किया जाता है भृगुर्वी वारुणि वरुणम पितर मुपसार अधि भगवो ब्रह्मेति तस्मा ए तत्वाच अन्न प्राण चक्षुश्रोत्र मनोवाच मिशंोवाच यूता जायते यीवती यशंती तद्जिज्ञास्व तद्विज्यक्य। तद्रमेति सपोत्यत सतपस्त वरुण का सुप्रसिद्ध पुत्र भिगु अपने पिता वरुण के पास गया और बोला भगवान मुझे ब्रह्म का बोध कराइए उससे वरुण ने यह कहा अन्न प्राण नेत्र श्रोत्र मन और वाक ये ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं फिर उससे कहा जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होने पर जिसके आश्रय से ये जीवित रहते हैं और अंत में विनाशोन्मुख होकर जिसमें ये लीन होते हैं उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा कर वही ब्रह्म है तब उस भृगु ने तप किया और उसने तप करके आख्यायिका विद्यास्तुते प्रियाय पुत्रा पिता पितृक्तेति भृगुर्वै वारुणि वै, वै शब्द प्रसिद्धानुस्मको भृगुरीव प्रसिद्धो अनुस्मार्यते वरुणस्य पत्यम्, वरुणी वरुण पितर ब्रह्म विजिगास उपारोपगतवान्धी भगवो ब्रह्मेन मंत्रेण अधी अध्यापय कथय सच पिता तस्मै विधिवस्म तद्वचनं प्रवाच अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचमिति पिता ने अपने प्रिय पुत्र को इस विद्या का उपदेश किया था इस दृष्टि से यह आख्यायिका विद्या की स्तुति के लिए है भृगुर वही वारुणि ही इसमें वही शब्द प्रसिद्ध का स्मरण कराने वाला है इससे भृगु इस नाम से प्रसिद्ध ऋषि का अनुस्मरण कराया जाता है जो वारुणी अर्थात वरुण का पुत्र था वह ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला होकर अपने पिता वरुण के पास गया अर्थात हे भगवन आप मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए इस मंत्र के द्वारा उसने गुरु गुरुप्रदन किया अधि ही शब्द का अर्थ अध्यापन उपदेश कीजिए कहिए ऐसा समझना चाहिए उस पिता ने अपने पास विधिपूर्वक आए हुए उस पुत्र से यह वाक्य कहा शरीरं उपलब्धी मनो अन्न प्राण चक्षुश्रोत्र मनवाचम अन्न शरीर तद्यंतर चाणमत्ता उपलब्धि साधना चक्षुश्रोत्र मनोवाचमेता ब्रह्मोपलबाण्युक्तवान्न उूतान्नादी तम भृगु उवाच ब्रम्हणों लक्षण किंत अर्थ शरीर उसके भीतर अन्न भक्षण करने वाला प्राण तदनंतर विषयों की उपलब्धि के साधनभूत चक्षु श्रोत्र मन और वाक ये ब्रह्म की उपलब्धि में द्वार रूप हैं ऐसा उसने कहा इस प्रकार इन द्वार भूत अन्नादि को बतला उसने उस भृगु को ब्रह्म का लक्षण बतलाया वह क्या है सो बतलाते हैं यतो यस्मा दिमा ब्रह्मादीनी स्तंभ पर्यतानी भूतानि जायंतें ये जाता जीवन प्राणन धारिय वर्धन विनाशका जत्प्रयती तद्रह्म प्रतिग्छा अभीसंबं तदात्म प्रतिप्य उत्पत्तिस्थितु यदात्मता न जहति भूतानि भूताद्रम्मणो लक्षण तद्रह्म विजिज्ञास्व विशेषेण ज्ञातस्व यदि लक्षण ब्रह्म तदन्ना प्रतिप्य स्वेत शुत्यरच प्राण से प्राणमुत चुष्चुत श्रोत्रोत्र मनसो ये मनो विदुस्ते नीचिब्रह्म पुराण भग्रेट ब्रह्मोपलब्वीतानीति दर्शयति जिससे ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत ये संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं जिसके आश्रय से ये जन्म लेने के अनंतर जीवित रहते प्राण धारण करते अर्थात वृद्धि को प्राप्त होते हैं तथा विनाशकाल उपस्थित होने पर जिसके प्रति प्रयाण करने वाले अर्थात जिस ब्रह्म के प्रति गमन करने वाले वे जीव उसमें प्रवेश करते उसके तादात्म्य को प्राप्त हो जाते हैं पर यह है कि उत्पत्ति स्थिति और लय काल में प्राणी जिसकी तद्रूपता का त्याग नहीं करते यही उस ब्रह्म का लक्षण है तो उस ब्रह्म को विशेष रूप से जानने की इच्छा कर अर्थात जो ऐसे लक्षणों वाला ब्रह्म है उसे अन्नादि के द्वारा प्राप्त कर ब्रह्म प्राण का प्राण चक्षु का चक्षु स्रोत्र से का स्रोत्र अन्न का अन्न और मन का मन है ऐसा जो जानते हैं वे उस पुरातन और श्रेष्ठ ब्रह्म को साक्षात जान सकते हैं ऐसी एक दूसरी श्रुति भी इस बात को प्रदर्शित करती है कि ये प्राणादि ब्रह्म के उपलब्धि में द्वार स्वरूप है सभृगुर् ब्रह्मोपलब्धि द्वारा ब्रह्मलक्षण चुत्वा पितास्तपो ब्रह्मोपलब्धि साधन तप्यत तप्तवान क्नरम पुनरनुपदिष्ट तपसो सवशेषोक् अन्नाद्रमण प्रतिपत्त द्वारा लक्षण चतो वितुक्वा सवशेषं साक्षा ब्रह्मणोनिर्देशा उिगुने अपने पिता से ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार और ब्रह्म का लक्षण सुनकर ब्रह्म साक्षात्कार के साधन रूप से तप किया यहाँ प्रश्न होता है कि जिसका उपदेश ही नहीं दिया गया था उस तप के अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का साधन होने का ज्ञान भृगु को कैसे हुआ उत्तर क्योंकि उसके पिता का कथन था शेष जिसमें कुछ कहना शेष रह गया हो ऐसा था वरुण ने यतो व ईमान भूतान इत्यादि रूप से अन्नादि ब्रह्म की प्राप्ति का द्वार और लक्षण कहा था वह सवशेष असंपूर्ण था क्योंकि उससे ब्रह्म का साक्षा निर्देश नहीं होता अन्यथा ही ब्रह्मा ब्रह्म निर्देश जिज्ञास पुत्रेद इतम ब्रह्मे न चरदीशक्ति तशेष मेवन अथवगम्यते नून साधनापेक्ष पिता ब्रह्म प्रतीति तपो तपोवशेष प्रतिपत्तिस्तु नियत साध्य विषयाण साधना तप एव साधकतम साधनमीति प्रसिद्ध लोक तस्मा पिता ब्रह्म विज्ञान साधन तप प्रतिपेद भृगु तच तपोबातक तद्द्वारक ब्रह्म प्रतिपत्ते मन सेग्र परम तप तजाज सर्वधर्मे स धर्म पर उच्यते स्मृते सपस्तवा पिता ने अप नहीं तो उसे अपने जिज्ञासु पुत्र के प्रति वह ब्रह्म ऐसा है इस प्रकार उसका स्वरूप से ही निर्देश करना चाहिए था किंतु इस प्रकार उसने निर्देश किया नहीं है तो किस प्रकार किया है उसने उसे सावशेष ही उपदेश किया है इससे जाना जाता है कि उसके पिता को अवश्य ही ब्रह्म ज्ञान के प्रति किसी अन्य साधन की भी अपेक्षा है सबसे बड़ा साधन होने के कारण भृगु ने तप को ही विशेष रूप से ग्रहण किया जिनके साध्य विषय नियत हैं उन साधनों में तप ही सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने वाला साधन है यह बात लोक में प्रसिद्ध ही है इसलिए पिता के उपदेश न देने पर भी भृगुन ने ब्रह्म विज्ञान के साधन रूप से तप को स्वीकार किया वह तप बाह्य इंद्रियाँ और अंतकरण का समाहित करना ही है क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति उसी के द्वारा होने वाली है मन और इंद्रियों के एकाग्रता ही परम तप है वह सब धर्मों से उत्कृष्ट है और वही परम धर्म कहा जाता है इस स्मृति से यही बात सिद्ध होती है उस भृगु ने तप करके इति भृगुल्याम प्रथमो द्वितीय अणवाक अन्य ही ब्रह्म है ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्म के लक्षण घटाकर कर भृगु का पुनः वरुण के पास आना और उसके उपदेश से पुनः तप करना अन्न ब्रह्मेति बिजानात अन्याद वल भूतानि जाजन्ते जीवन्ति, प्रयन्त्य अन्न जाता तद्विज्ञाया पुनरेव प्रयन्तंभति तद्जा पुनरेबर्णम पितर भगवो अगवो ब्रम्हेति तमोवाच तपसा ब्रह्मा विजिज्ञास्व तपो स तपो ब्रम्भेति सपोतप्यत सपस्तप्ता अन्न ब्रह्म है ऐसा जान क्योंकि निश्चय अन्न से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होने पर अन्न से ही जीवित रहते हैं तथा प्रयाण करते समय अन्न में ही लीन होते हैं ऐसा जानकर वह फिर अपने पिता वरुण के पास आया और कहा भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए वरुण ने उससे कहा ब्रह्म को तप के द्वारा जानने की इच्छा कर तप ही ब्रह्म है तब उसने तप किया और उसने तप करके अन्नम ब्रह्मेति ज्ञान विज्ञातवान तद्धि यथोक्त लक्षणोपेतम कथम अन्नेन जीवन्ति अन्नावलिबा भूता अन्न जाता जीवंती अन्न प्रयन्तभिशंवती तस्माुक्त ब्रह्मा स एवं तपस्ता विज्ञायान्न लक्षणे लक्षणपत् चुनरव संशयपन्नो वरुण पितर मुपसार अथी भगवो ब्रह्मेति अन्य ब्रह्म है ऐसा जान वही उपर्युक्त लक्षण से युक्त है तो कैसे क्योंकि निश्चय अन्य से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होने पर अन्य से ही जीवित रहते हैं तथा मरणोन्मुख होने पर अन्य में ही लीन हो जाते हैं अतः तात्पर्य यह है कि अन्य का ब्रह्म रूप होना ठीक ही है वह इस प्रकार तप करके तथा अन्न के लक्षण और युक्त के द्वारा अन्न ही ब्रह्म है ऐसा जानकर फिर भी संशयग्रस्त हो पिता वरुण के पास आया और बोला भगवन् मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए कह पुनः कंशयेतुतुच्य दर्शनात तपस पुनः साधनाति पुनरुपदेश साधना सत्वधारणार्थ यो न भवति नवती जिज्ञासा न निवर्तते तावत तप एवते साधनम तपसव ब्रह्म विजिज्ञासज्वन्यत अब ब्रह्म है ऐसा जाना परंतु इसमें उसके संशय का कारण क्या था सो बतलाया जाता है अन्य की उत्पत्ति देखने से उसे ऐसा संदेह हुआ और यहाँ तप का जो बराबर बारंबार उपदेश किया गया है वह उसका प्रधान साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए है अर्थात जब तक ब्रह्म का लक्षण निरथय न हो जाए और जब तक तेरी जिज्ञासा शांत न हो तब तक तप ही तेरे लिए साधन है तात्पर्य यह है कि तू तब से ही ब्रह्म को जानने की इच्छा कर शेष अर्थ सरल है इति भृगुवल्याम द्वितीय अनुवाक तृतीय अनुवाक प्राण ही ब्रह्म ऐसा जानकर और उसी में ब्रह्म के लक्षण घटाकर भृगु का पुनः वरुण के पास आना और उसके उपदेश से पुनः तप करता प्राणो ब्रह्मेति प्राणा देवीमा भूता जायते प्राणीन जाता जीवंती प्राण प्रयन्तभिशंस तद्विज्ञा पुनरव वरुण पितर मुपार अधी भगवो ब्रह्मेति तम हो चपसा ब्रह्म विजिग्र विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपोत तप्यतः स तपस्तप्वा प्राण ब्रह्म है ऐसा जान क्योंकि निश्चय प्राण से ही ये प्राणी उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होने पर प्राण से ही जीवित रहते हैं और मरणोन्मुख होने पर प्राण में ही लीन हो जाते हैं ऐसा जानकर वह फिर अपने पिता वरुण के पास आया और बोला भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए उससे वरुण ने कहा तू तब से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर तब ही ब्रह्म है तब उसने तप किया और उसने तप करके इति भृगुवल्याम तृतीयो अन्वाक चतुर्थ अन्वाक मन ही ब्रह्म है ऐसा जानकर और उसने ब्रह्म के लक्षण घटाकर कर भृगु का पुनः वरुण के पास आना और उसके उपदेश से पुनः तप करना मनोब्रह्मेति व्यजानात मनसो हव खल्वि भूता जायते मनसा जाता जीवंती मन प्रयसती तद्विज्ञाया पुनरव वरुण पितर मुपसार अधीह भगवो ब्रह्मेति तम होच तपसा ब्रह्म विजिग्ञास्व तपो ब्रह्मेति सपोत तप्यत सपस्तप्वा मन ब्रह्म है ऐसा जान क्योंकि निश्चय मन से ही ये जीव उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होने पर मन के द्वारा ही जीवित रहते हैं और अंत में प्रयाण करते हुए मन में ही लीन हो जाते हैं ऐसा जानकर वह फिर पिता वरुण के पास गया और बोला भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए वरुण ने उससे कहा तू तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर तप ही ब्रह्म है तब उसने तप किया और उसने तप करके ये भृगुवल्याम चतुर्थों पंचम अन्वाक विज्ञान ही ब्रह्म है ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्म के लक्षण घटाकर भृगु का पुनः वरुण के पास आना और उसके उद्देश्य पुनः तप करना विज्ञान ब्रह्मेति विज्ञाध्यवखल विज्ञाना मान भूतानि जायते विज्ञान जहाता जीवन विज्ञान प्रयन भी संवंती तद्विज्ञा पुनरव वरुणम पितर मुप ससारम अध भगवो ब्रमती तमच तपसा ततो ब्रह्मास त्रमेति सतपोतप्यत सतपस्त्या विज्ञान ब्रह्म है ऐसा जान क्योंकि निश्चय विज्ञान से ही ये सब जीव उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होने पर विज्ञान से ही जीवित रहते हैं और फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञान में ही प्रविष्ट हो जाते हैं ऐसा जानकर वह फिर पिता वरुण के समीप आया और बोला भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए वरुण ने उससे कहा तू तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा कर तप ही ब्रह्म है तब उसने तप किया और तप करके इति भृगुवल्याम पंचमोन्वाकवाक आनंद ही ब्रह्म ऐसा भृगु का निश्चय करना तथा इस भार्गवी भारूणी विद्या का महत्व और फल आनंदो ब्रह्मेदीना आनंद खल्विमा भूता जायते आनंदन जाता जीवंती आनंदम प्रयन भी संविशती सैषा भागवी वारुणी विद्या परो मन प्रतिष्ठिता सेद प्रतिषति अन्नवान्न भवति महान भवति प्रजया पशु भी ब्रह्म भरचसेन महान कृत आनंद ब्रह्म है ऐसा जान क्योंकि आनंद से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होने पर आनंद के द्वारा ही जीवित रहते हैं और प्रयाण करते समय आनंद में ही समा जाते हैं वह यह भृगु की जानी हुई और वरुण की उपदेश की हुई विद्या परमाकाश में स्थित है जो ऐसा जानता है वह ब्रह्म में स्थित होता है वह अन्नवान और अन्न का भोगता होता है प्रजा पशु और ब्रह्म तेज के कारण महान होता है तथा कीर्ति के की कारण ही महान होता है एवं तपसा विशुद्धात्मा प्राणादिशु सांकल्यन साकल्यन ब्रह्मलक्षण अपश्यन शनै शनै अंतरनु अंतरणु प्रवेश अंतरतम आनंदम ब्रह्म विज्ञातवापस्व साधन न भृगुरा तस्मा ब्रह्म विजिज्ञाशुना बाह्याण सधानलक्षण अनुष्ठेयम् इति प्रकरणाथ इस तपस्ुद्धि हुए भृगुणे प्राणादि में पूर्णतया ब्रह्म का लक्षण न कर धीरे धीरे भीतर की ओर प्रवेश कर तप रूप साधन के द्वारा ही सबकी अपेक्षा अंतरतम आनंद को ब्रह्म जान अतः जो ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला हो उसे साधन रूप से बाह्य इंद्रिय और अंतकरण का समाधान रूप परम तप ही करना चाहिए यह इस प्रकरण का तात्पर्य है अथुनाख्यायिका तोपसित श्रुति ही स्वयन वचने नहायिका निवर्तम अर्थ अर्थ अर्थचाष्टे अर्थमचा भागवी भृगुणा विधतावर्णे न प्रोक्ता वारुणि विद्या परोमन हृदयाकाश गुहायां परे दैते प्रतिष्ठिता परिमाता मैयाधात्मन अवृत्ता ये मनोपि तपसव साधने नहन ना क्रमेणाविश्य प्रवेशनंदम प्रविष्या, ब्रह्म वेद स एवं विद्या प्रतिष्ठान प्रतिष्ठितानंदे परमे ब्रह्मणि ब्रह्म इस प्रकार तप से शुद्धचित्त हुए भृगु ने प्राणादि में पुण्यतया ब्रह्म का लक्षण न देखकर धीरे धीरे भीतर की ओर प्रवेश कर तप रूप साधन के द्वारा ही सब की अपेक्षा अंतरतम आनंद को ब्रह्म जाना अतः जो ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला हो उसे साधन रूप से ब्रह्म बाह्य इंद्रिय और अंतकरण का समाधान रूप परम तब ही करना चाहिए यह इस प्रकरण का तात्पर्य है अब आख्यायिका से निवृत्त होकर श्रुति अपने ही वाक्य से आख्यायिका से निष्पन्न होने वाला अर्थ बतलाती है अन्न आत्मा से प्रारंभ हुई व भार्गवी भृगु की जानवी और वारुणी वरुण की कही हुई विद्या परमाकाश में हृदयाकाश स्थित गुहा के भीतर अद्वैत परमानंद में प्रतीक्षित है अर्थात वही इसका पर्यवसान होता है इसी प्रकार जो कोई दूसरा पुरुष भी इसी क्रम से तप रूप साधन के द्वारा क्रमशः अनुप्रवेश करके आनंद को ब्रह्म रूप में जानता है वह इस प्रकार विद्या में स्थिति लाभ करने से आनंद अर्थात परब्रह्म में स्थिति प्राप्त करता है यानी ब्रह्म ही हो जाता है दृष्ट चलं तस्ोच्य से अन्नवान्भूत अन्नमश विद्यतवा सत्ता मात्रेन तु सर्वो सर्व्यन्नवा विद्याया विशेष न सैतमतीन्ना दीप्ताभव भवति केना महत्वित आह प्रजया पुत्रादिना पशुभिगवास्वादि ब्रह्मवर्चसन समदम ज्ञादि निमित्तेन तेजसा महान भवती कृत्या ख्याप्रचार निमित्तया अब इसका दृष्ट इस्लोक में प्राप्त होने वाला फल बतलाया जाता है अन्नवान जिसके पास बहुत सा अन्न हो उसे अन्नवान कहते हैं मूल में केवल अन्नवान है भाष्य में उसका अर्थ प्रभुत बहुत से अन्न किया गया है इससे यह शंका होती है कि प्रभुत विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया इसी का समाधान करने के लिए आगे का वाक्य है अन्न की सत्ता मात्र से तो सभी अन्नवान होते हैं अतः यदि उस प्रकार अर्थ किया जाए तो विद्या की कोई विशेषता नहीं रहती इसी प्रकार वह अन्नाद जो अन्न भक्षण करे यानी दीप्ताग्नि हो जाता है वह महान हो जाता है उसका महत्व किस कारण से होता है इस पर कहते हैं पुत्रादि प्रजा गौ अश्व आदि पशु तथा ब्रह्मते ज्ञानी यानी श्रम धम एवं ज्ञानादि के कारण होने वाले तेज से तथा कीर्ति यानी शुभाचरण के कारण होने वाली ख्याति से वह महान हो जाता है इति ये भृगुवल्याम ष्ठोंक सप्तम अनुवाक अन्न की निंदा न करना रूप व्रत तथा शरीर और प्राण रूप अन्न ब्रह्म के उपासक को प्राप्त होने वाले फर्क फल का निर्माण अन्नम न निंदा सद्वृत प्राणो व अन्न शरीर अन्नाद प्राणे शरीर प्रति प्रतिष्ठित शरीर प्राण प्रतिष्ठ तदे तदन्नमंडे एतमे प्रतिषिम वेद प्रतिष्ठती अन्न महन्नादो भवती महान भवती प्रजया पशु ब्रह्मवर्चसे महान कीर्त्या अन्न की निंदा न करें यह ब्रह्मज्ञ का व्रत है प्राण ही अन्न है और शरीर अन्नाद है प्राण में शरीर स्थित है और शरीर में प्राण स्थित है इस प्रकार एक दूसरे के आश्रित होने से वे एक दूसरे के अन्न हैं अतः है ये दोनों अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित है जो इस प्रकार अन्न को अन्न में से जानता है वह प्रतिष्ठित व्याख्या प्रख्यात होता है अन्नवान और अन्नभोक्ता होता है प्रजा पशु और ब्रह्म तेज के कारण महान होता है तथा कीर्ति के की कारण भी महान होता है किमचालेन द्वार भूतेन ब्रह्म विज्ञात जस्मात्माद गुरुमिव अन्न न निंदात तद सैव ब्रह्मविदो व्रतमुप्य व्रतोपदेशोन स्तुतिभान्य ब्रह्मोपलब्धपायद इसके सिवा क्योंकि द्वारभूत भूत अन्न के द्वारा ही ब्रह्म को जाना है इसलिए गुरु के समान अन्न की भी निंदा न करें इस प्रकार ब्रह्मविदता के लिए यह व्रत उपदेश किया जाता है यह व्रत का उपदेश अन्न की स्तुति के लिए है और अन्न की स्थिति स्थितिपात्रता ब्रह्मोपलबि का साधन होने के कारण है प्राणो व अन्न शरीरातरभा प्रतिष्ठित तबती शरीर चाण प्रति तस्मा शरीरमनाद तथा शरीरम अप्यन्न प्राणो प्राणे शरीरः प्रतिष्ठितम् तदेतत् अन्नाद कस्मा शरीर प्रतिष्ठित तरीरस्थित एनान्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितम् प्राण्श्चान्नादस्म प्रतिष्ठोन्य प्रतिष्ठा तेना तस्माशर चोभय च। प्राण ही अन्न है क्योंकि प्राण शरीर के भीतर रहने वाला है जो जिसके भीतर स्थित रहता है वह उसका अन्न हुआ करता है प्राण शरीर में स्थित है इसलिए प्राण अन्न है और शरीर अन्नाद है इसी प्रकार शरीर भी अन्न है और प्राण अन्नाद है कैसे प्राण में शरीर स्थित है क्योंकि शरीर की स्थिति प्राण के ही कारण है अतः ये दोनों शरीर और प्राण अन्न और अन्नाद हैं क्योंकि वे एक दूसरे में स्थित हैं इसलिए अन्न हैं और क्योंकि एक दूसरे के आधार हैं इसलिए अन्नाद हैं अति प्राण और शरीर दोनों ही अन्न और अन्नाद हैं सवेत अन्नम प्रतिष्ठित वेद प्रतिष्ठा न कि छाणनादो भव इतिदि पूर्ववत वह जो इस प्रकार अन्न को अन्न में स्थित जानता है अन्न और अन्नाद रूप से ही स्थित होता है तथा अन्नवान और अन्नाद होता है इत्यादि शेष पूर्व अर्थ अर्थपूर्ववत है इति भृगुवल्याम सप्तमो अन्वाक